शूरवीर मेरे पिता हर दिन मुझे गाड़ी में स्कूल ले जाते थे पर मैं चाहता था कि वह ऐसा न किया करें ऐसा इसलिए था कि जो बच्चे पैदल चलकर स्कूल जाते थे वह हमेशा मुझे घूर कर देखते थे इनमें से कुछ बच्चे मेरी ओर इशारा करते थे और कुछ बच्चे अपनी उंगलियों को बंदूकों की तरह तानकर मुझ पर निशाना लगाते थे सब हमें बुरा क्यों समझते हैं मैंने पिता से पूछा ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है उन्होंने उत्तर दिया फिर भी कभी कभी मैं उन्हें स्कूल से दूर ही गाड़ी से उतारने के लिए मना ही लेता था स्कूल बंद होने के बाद मैं अपने मित्रों से मिलता था मैं उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए, के लिए कहता पर उन्हें तो बस युद्ध का खेल खेलना ही पसंद था क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए एक शत्रु था वह शत्रु मैं था टोरी के पास कई प्रकार की टॉयगंस इन बंदूकों को सड़क के अंत पर स्थित जंगल में लाने में रेगी और जैक उसकी सहायता करते थे मैं भी उनसे वही मिलता था जैक कभी कभी अपने पिता की कोई चीज साथ ले जाता था युद्ध में ली गई अपने पिता की तस्वीरें या उनकी मेडल व लाकर हमें दिखाता था वह एक सूरवीर योद्धा थे जैक ने कहा और फिर उसने दोबारा कहा कि लड़ाई के खेल में हर बार मुझे शत्रु क्यों बनना पड़ता था क्योंकि मैं शत्रु जैसा ही दिखता था चलो भागो डोनी जैक ने आदेश दिया तुम बुरे आदमी हो और तुम्हारा पीछा करके हम तुम्हें पकड़ लेंगे नहीं, नहीं मैं बुरा आदमी नहीं बनूंगा मैंने विरोध किया मेरे पिता हमारी सेना में थे और उन्होंने इटली और फ्रांस में लड़ाइया लड़ी थी और मेरे चाचा भी कोरिया में लड़े थे असंभव जैक ने कहा तुम्हारे पिता और चाचा हमारी सेना में कैसे हो सकते हैं टोरी ने पूछा हाँ रेगी सहमत था हमारी सेना में तुम जैसा दिखने वाला कोई नहीं था अगर तुम अपनी बात को सत्य प्रमाणित नहीं कर सकते तो छिपने के लिए तुम तुरंत भागना शुरू कर दो टोनी मैं इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता था इस कारण खेल में मुझे फिर बुरा आदमी बनना पड़ा था मुझे इस बात से घृणा थी फिर भी सब मित्रों को खो देने से तो यही अच्छा था कि खेल में मैं बुरा आदमी बच जाऊं लेकिन मैं जानता था कि मेरे पिता ऐसी कई कहानियां सुना सकते थे जिनसे प्रमाणित होता कि वह एक सूरवीर योद्धा थे मैंने कई बार गैस स्टेशन पर उन्हें अपने दोस्तों से ऐसी बातें करते सुना था मैंने शायद सौ बार उनसे कहा था कि मुझे अपने युद्ध की कहानियां सुनाएं, पर हर बार उन्होंने मेरी बात को टाल दिया था एक बार तो मैंने अपने पिता की सेना की टोपी से मेडल उतारने का प्रयास भी किया ताकि वह मेडल मैं अपने मित्रों को दिखा पाऊं लेकिन इस बात के लिए डाट ही खानी पड़ी थी जब मैंने यह कहा कि यह प्रमाणित करने के लिए वह एक सूरवीर योद्धा थे मुझे कुछ चाहिए तो उन्होंने बस इतना कहा तुम बच्चों को लड़ाई के बजाय दूसरे खेल खेलने चाहिए जोश चाचा भी वैसे ही थे वह वर्कशॉप में हमारे साथ बैठते थे अपनी कॉफी पीते थे लेकिन वह अधिक बातें न करते थे और कोरिया लड़ाई के विषय में तो कुछ भी न कहते थे एक बार मैंने उनसे पूछा भी था सच्चे सूरव डींगे नहीं मारते उन्होंने कहा था बस वह बस वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए जब वह हमारे घर आते तो टीवी पर मेरी लड़ाई की फिल्में देखना उन्हें अच्छा न लगता था इतना ही नहीं वियतनाम में चल रहे युद्ध का समाचार देखना भी उन्हें पसंद न था खेल में बुरा आदमी बनना मुझे बिल्कुल अच्छा न लगता था इस बात से मुझे इतनी घृणा थी कि एक दिन मैंने तय किया कि मैं ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहां मेरे दोस्त मुझे ढूंढ न पाएंगे मैं चुपचाप जंगल के भीतर चलता गया पेड़ों के बीच यहाँ वहां सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही थी जंगल के अंदर मैं वहां तक चला गया जहां तक मैं कभी नहीं गया था सूर्य का प्रकाश मध्यम हो गया और जंगल में अंधेरा होने लगा बस जूतों के नीचे चटकती डालियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी फिर झाड़ियों में से किसी की सरसराट की आवाज़ सुनाई दी यह टोरी जय या रेगी की आवाज़ नहीं थी मैं डर गया मैं जानता था कि मुझे लौटने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा लेकिन अगर मैं एक मैं एक ही जगह गोल गोल चलता रहा तो मैं एक चट्टान पर बैठ गया था घबराना गलत होगा कभी घबराते नहीं है वो बस वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए कैप्टन धोनी ओकाडा के रूप में बड़े विश्वास के साथ मैं अपने सैनिकों को धीरे धीरे बिना घबराए घने और अंधेरे जंगल से वहां ले आया जहां दूर सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा था मैं एक खुली जगह पहुंच गया सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्नता हुई पाओ हमने तुम्हें ढूंढ लिया डोनी उस खुली जगह में जैक और रेगी मेरी ओर दौड़े आए मैंने अपनी टॉयगन फेंक दी और जंगल की ओर दौड़ पड़ा एक पगडंडी पर नीचे की ओर दौड़ते हुए मैं ठोकर खाकर गिर गया और दूर तक फिसलता गया और फिर उठकर जितनी तेज से भाग सकता था मैं भागा वो तब तक मेरा पीछा करते रहे जब तक कि हम लोग मेरे पिता के गैस स्टेशन तक नहीं पहुंच गए वो रुकने को तैयार ही न थे थे पिता भी उठ खड़े हुए और देखने लगे कि क्या हो रहा था मैं बुरा आदमी नहीं हूं मैं चिल्लाया और भाग कर अपने पिता के पास आ गया पिता ने मेरे कंधों को अपने हाथों में थाम लिया चलो बच्चो उन्होंने कहा यह लड़ाई का खेल बहुत हो गया योश चाचा ने टॉयगंस को घूर कर देखा और उनका क्रोध बढ़ गया वो धोनी तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया रेगी ने कहा मैंने ऊपर पिता की ओर देखा उनसे निवेदन करते समय मैं आंसू मुश्किल से ही रोक पाया क्या आप मुझे कुछ भी नहीं बता सकते क्या आप मुझे उन लड़कों को कुछ भी बताने नहीं दे सकते क्या हम भी सुरवीर नहीं हो सकते मेरे पिता ने योश चाचा की ओर देखा योश चाचा कुछ पल सोचते रहे फिर उन्होंने सहमति में अपना सिर धीरे से हिलाया कल हम तुम्हें स्कूल लेने आएंगे मेरे पिता ने कहा अगले दिन स्कूल में लड़के मुझे डरप होकर पिता का लाडला बुलाकर चढ़ाने लगे आखिरकार स्कूल की घंटी बजी और मैं दरवाजे की ओर चल दिया मेरे सहपाठी एक साथ मेरे पीछे पीछे आने लगे हे hey, ढोनी कोई चिल्लाकर बोला फिर उन सब ने बंदूक की तरफ अपनी दो उंगलियां मेरी ओर तान दी। ठाए ठाए पाओ पाओ स्कूल में हर जगह वो मेरा पीछा करते रहे मैं आशा कर रहा था कि अपने कथन अनुसार पिता और योश चाचा अवश्य आएंगे स्कूल के बाहर सब लड़के खूब उत्तेजित थे और रास्ते की एक तरफ किसी की ओर संकेत कर रहे थे मैंने उस ओर देखा और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ अपने वर्कशॉप के कपड़े पहने मेरे पिता अपने ट्रक के पास खड़े थे लेकिन उन्होंने धूप का चश्मा और अपनी सेना की टोपी भी पहन रखी थी टोपी पर मेडल लगे थे जितने मैंने देखे थे उनसे अधिक मेडल थे। उस चाचा को देखकर तो विश्वास ही नहीं हुआ उन्होंने भी अपनी अफसर की वर्दी और हेड के साथ धूप का चश्मा पहन रखा था उनकी छाती पर लगे रंग बिरंगे रिबन क्रियान के एक खुले हुए क्रियान के डिब्बे के ऊपरी सिरे जैसे लग रहे थे उनके मेडल और पीतल के बटन धूप में चमक रहे थे योष ने मेरा फुटबॉल अपने हाथ में पकड़ रखा था और जब भीड़ ने उन... में उन्होंने मुझे देख लिया वो जोर से बोले हे डोनी पकड़ो उन्होंने बॉल मेरी ओर घुमा कर फेंकी मुझे लगा कि वह गाड़ी में मुझे घर ले जाने के लिए आए थे लेकिन यह देखने के लिए कि, कि क्या मैं प्रसन्न था वो दोनों कुछ देर तक वहीं रुक गए फिर वह लौट गए फुटबॉल लिए मैं वहीं खड़ा रहा कौन खेलना चाहता है मैंने पूछा जैक रेगी और टोरी और कुछ अन्य लड़के मेरे साथ खेलना चाहते थे हम खेल के मैदान की ओर दौड़ पड़े इस बार मेरा पीछा करने के बजाय वह लड़के मेरे साथ आ रहे थे समाप्त लेखक का नोट अमेरिका के लगभग 50,000 नागरिकों ने जो मूलतः एशिया और प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के निवासी थे दूसरे विश्व युद्ध के समय यूनाइटेड स्टेट्स की सेना में काम किया था इनमें से सबसे उल्लेखनीय थी चार रेजिमेंटल कॉम्बैट टीम जो अमेरिकी सेना की ऐसी रेजिमेंट थी जिसमें सभी सैनिक जापानी मूल के थे इस रेजिमेंट ने यूरोप में कई लड़ाईयों में भाग लिया था और वीरता के लिए कई मेडल अर्जित किए